go oh. क्षण की कक्षा अपने आप को देखना अपने कर्मों को देखना आत्मवीक्षण हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है हम अपने को सामने वाले के दृष्टि में किस रूप में प्रस्तुत होना चाहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को सामने वाले को कैसा दिखाना चाहता है यदि वो श्रेष्ठ दिखाना चाहता है तो निश्चित रूप से अपना एक एक निरीक्षण करेगा फिल्मों की शूटिंग होती है अभिनेता होते हैं जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो अभिनेता थोड़ा सा अभिनय करने के बाद वापस आता है वापस आता है या तो वो स्वयं दर्पण देखता है और यदि स्वयं नहीं देखता तो उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है पहले से ही कुर्सी डालकर के रख दी जाती है नौकर चाकर रहते हैं और जैसे ही कुर्सी के ऊपर बैठता है तो एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने आईना लेकर के खड़ा हो जाता है उसको आईना दिखाया जाता है और एक भी बाल यदि इधर से उधर हो गया है तो उस बाल को सही ठिकाने पर लगा दिया जाता है यदि उसके चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा भाव आया हो अथवा ऐसी कोई जो मेकअप कर रखा है उसमें कोई कमी आ गई हो तो तत्काल जो मेकअप करने वाला होता है उसको फिर से लीपना पोतना शुरू करता है क्यों करता है इसलिए करता है वो अभिनेता क्यों इतना ध्यान रखते हैं कि वो अपने आप को समाज के सामने दर्शकों के सामने अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करना चाहते हैं यदि कमिल्स पर एक भी सलवट है एक भी सलवट है तो उनको पता लग गया कि सलवट आ गई है तो तत्काल दूर करेंगे कितनी सावधानी है दो दो पांच पांच मिनट की वो शूटिंग होती है अभिनय करके आया फिर बैठा है फिर उसको देखा जाता है फिर ठीक किया जाता है फिर वहां गया है ये जरूरत क्या है इतनी सारी इसलिए जरूरत है क्योंकि वो व्यक्ति समाज के सामने दर्शकों के सामने अच्छे से अच्छा प्रस्तुत होना चाहता है और ये आईना देखना आईना देखना आत्मिक्षण ही है धूल पड़ी थी चेहरे पर आईना ही पहुंचते रह गए चेहरा खराब था लेकिन पहुंचा किसको चेहरे को पहुंचना चाहिए था लेकिन आईने को पहुंचने में जीवन लगा दिया ये आत्मिक्षण आप लोग आए हैं और हम जैसे यहां बोल रहे हैं ये जो बोलना और ये सीखना सिखाना है ये आईना है लेकिन आज की समाज की व्यवस्था कैसी हो गई समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई वो इसी बात को लिखने वाले ने दूसरी बात भी लिख डाली हम तो अंधों के बाजार में आईना बेच रहे हैं आईना तो बेचा जा रहा है कहा बेचा जा रहा है अंधों के बाजार में आईना बेचा जा रहा है यहाँ थोड़ी थोड़ी विशेष बातें विद्वान लोग बताते हैं विद्वान लोग बताते हैं तो किनको जाकर के बताते हैं आप तो संस्कारों से युक्त थे संस्कारों से युक्त थे तो यहाँ आईना देखने के लिए आ गए लेकिन कितना सारा बड़ा संसार है जिसको आईना दिखाते हैं लेकिन अंधे है देख नहीं पाते आत्मनिक्षण है क्या आत्मनिक्षण है आईना अपने आप को व्यक्ति आत्मरीक्षण के द्वारा देख सकता है और यदि ठीक ठीक आईना जिसको देखना आ गया उस व्यक्ति की उन्नति प्रगति होगी जो स्वतंत्र रूप से कमरों में रहते हैं उनके पास सुविधा होगी आईना रखा होगा कमरों से लौट उधर से निकल करके यहां आते हैं तो एक दो बार तो देख करके ही आते होंगे ये जो बूढ़े बूढ़े हैं, बूढ़े बूढ़े कम आईना देखते हैं लेकिन किशोर अवस्था वाले किशोर अवस्था वाले दिन में शायद दस बार पंद्रह बार बीस बीस बार भी देखते होंगे और आजकल तो ये मोबाइल ही आईना आ गया है क्यों देखते हैं बुरे व्यक्ति का आईना देखना कम हो जाता है और किशोर अवस्था वाले ज्यादा आईना देखते हैं क्यों क्योंकि वो किशोर अवस्था वाले ये देखते हैं कि मुझे किस रूप में प्रस्तुत करना है ये तो शारीरिक आत्मीक्षण हुआ उतर उतर का आत्मीक्षण हुआ लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना चाहता है ईश्वर के सामने प्रस्तुत होने वाला व्यक्ति जैसे संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत होता है ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता है तो वो आत्मिक्षण से अपनी एक एक कमियों को दूर करेगा जैसे यहां बाहर आते हुए हम शीशा देख करके आते हैं और झाड़ पहुंच करके आते हैं यदि कुछ मेला कुचला चेहरा होगा और चेहरा देख लिया हमने आईने में हम रह नहीं सकते कि साधारण में आने से पहले उस चेहरे को पहुंच करके आई निश्चित रूप से जैसे का तैसा चेहरा लेकर के नहीं आएंगे जब हम ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं तो मलिन व्यक्ति तो ईश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता आत्मिक्षण यही विधा है कि हम आईना देख लेते हैं और आईना देखने के बाद वो जो गंदगी दिख रही है चेहरे के ऊपर उसको दूर कर दिया जाता है आत्मीक्षण आईना है हमें दोष दूर करने हैं गुणों को बढ़ाना है जब आत्मिक्षण करेंगे तो हमें दोषों का दर्शन होगा और दोष का दर्शन होगा तो निश्चित रूप से यदि हमें भान हो गया हमें पता लग गया तो उससे छुटने की भी इच्छा होगी मैं आदमी के गोबर की बात नहीं कह रहा गाय के गोबर में पैर धंस जाए यदि आदमी के गोबर में पैर धंस जाए तो वो स्थिति देखिए और गाय के गोबर में पैर धंस जाता है तो वो स्थिति देखिए यदि पैर गोबर में धंस गया है तो बार बार रगड़ा लगा लगा करके पहुंचता है और गाय के गोबर में धंस गया है तो पहुंच करके थोड़ा सा संतुष्ट हो लेता है लेकिन आदमी के गोबर में धस जाए तब बार बार पहुंचता है बार बार पहुंचता है लेकिन शांति नहीं आती जब तक धो नहीं लेता तब तक क्यों उसको पता लग गया कि गोबर लगा हुआ है गंदगी लगी हुई है जब ये गंदगी पकड़ने आ गई तो दूर करने का भी उतना ही प्रयत्न करता है ऐसे ही जिस व्यक्ति को आत्मविक्षण के द्वारा अपने दोष दर्शन हो गए दोष दर्शन हो गई तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से उन दोषों से बचना भी चाहेगा दोषों को दूर भी करना चाहेगा और दोष दूर करने के उपाय क्या है बहुत सारे उपाय अपनाते हैं हम और बहुत मोटे मोटे उपाय अपनाते हैं उन उपायों से होने वाला नहीं है विशेष कुछ किसी को गुस्सा आता है गुस्सा आता है तो क्या किया जा जाता है एक बहू को बहुत गुस्सा आता था बात बात पर फिर चिड़चिड़ापन सास को गाली दे देती कभी पति को आगे लेकर के चल पड़ती बात बात की गुस्सा महात्मा जी के पास ले गए कि महात्मा जी इसका इलाज करो और वो बहु भी परेशान थी अपने गुस्से से कि इलाज मिल जाए महात्मा जी ने उपाय क्या बता दिया जब गुस्सा आने लगे तो मुंह में पानी भर कर के खड़ी हो जाना जब गुस्सा आए तो मुंह में पानी लेकर के बनी रहना उस पानी को न तो अंदर लेना न बाहर उगलना नहीं निगलना न उगलना बीच में ही ठहराए रखना देखते हैं गुस्सा जाता है या नहीं जाता उपाय है उपाय तो है जिस समय गुस्सा आया उसने मुंह में पानी लिया न बाहर उगला न अंदर निगला बीच में ही रख लिया बीच में रख लिया तो गाली कैसे देगी मुंह में तो पानी है साधारण सा उपाय तो है लेकिन अंदर का उपाय तो अभी नहीं है बाहर बाहर का उपाय है अंदर का उपाय होगा कैसे योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने लिखा और महर्षि पतंजलि ने इस योग शास्त्र में चित्त की शुद्धि के लिए ही वर्णन किया है हमारा चित्त शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए इसी के लिए पूरा का पूरा शास्त्र का निर्माण किया है और उस योगश शास्त्र के अंदर चित्त की शुद्धि के लिए उपाय क्या किया चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र ने ये नहीं लिखा कि तुम उपासना करो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा चित्त की शुद्धि के लिए वो सारे यमनियम इत्यादि का विधान किया है लेकिन चित्त की शुद्धि के लिए अंतकरण की शुद्धि के लिए कौन सा विशेष उपाय योगदर्शन ने कहा ऋषि ने सबसे बड़ा जो अस्त्र देखा है सबसे बड़ा वज्ररूपी शस्त्र देखा तो मौर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन दोषों को दूर करने का सबसे बड़ा और प्रबल उपाय है कौन सा प्रतिपक्ष भावना ये प्रतिपक्ष भावना दोषों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है इससे बढ़कर के योग दर्शन में दोषों को दूर करने का उपाय नहीं मिलेगा आपको प्रतिपक्ष भावना अर्थात जो हम कार्य करने चले हैं दुष्कर्म दुष्विचार कुछ भी करने चले हैं उसके विपरीत विचार उठा लेने का नाम प्रतिपक्ष भावना है व्यक्ति गुस्सा करने चला था और गुस्सा करने चला था तो उसके विपरीत विचार उठाए कि इस गुस्से से नुकसान कितना होगा उसकी हानियां कितनी होंगी इस जीवात्मा का स्वभाव है ये जीवात्मा लाभ की ओर तो दौड़ता है और हानि की तरफ से दूर भागना चाहता है लाभ को लेना चाहता और हानि से बचना चाहता है जिस दिन प्रतिपक्ष भावना करते हुए विचार करते हुए ये पता लग गया कि ये क्रोध हानिकारक है नुकसान करेगा ये प्रतिपक्ष भावना आई निश्चित रूप से क्रोध के ऊपर चोट पड़नी शुरू हो गई संस्कार धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाएंगे ऊपर ऊपर के उपायों से कुछ नहीं होगा लोग दोष करते हैं दोष क्यों करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मजबूरी है दोष करना मजबूरी क्या है बहुत सारे तर्क आप दे देंगे मजबूरी कौन सी आदि दोष करना एक चोरी करता है चोर चोरी करनी निकला और चोरी कर ही डाली ये जो चोर कर्म है ये चोरी करना दोषपूर्ण कार्य है या अच्छा कार्य है निश्चित रूप से दोषपूर्ण कार्य है लेकिन ये जो दोषपूर्ण कार्य उस चोर ने किया है उस चोर से जाकर के पूछिएगा की भैया तूने ये चोरी क्यों की ये दोष क्यों किया तो वो अपनी मजबूरी रखेगा कि घर में मेरे 10 साल की बेटिया है और 10 साल की बेटी बीमार है उस बीमार बेटी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और लोगों ने दिए नहीं इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा अब ये दोष था या गुण था दोष किया लेकिन मजबूरी थी भले ही मजबूरी थी मजबूरी होते हुए भी दोष तो दोष रहेगा ही झूठ बोलते हैं और आजकल तो ये है कि मजबूरी है हमारी झूठ बोलना क्या करें हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा हमारा व्यवसाय व्यापार चलेगा ही नहीं यदि झूठ नहीं बोलेंगे मजबूर हो गए दोष करने के लिए आप देखेंगे आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति मजबूर नहीं होता जब व्यक्ति आत्मनीक्षण करता है और वो मजबूरी देखता है मजबूरी को नहीं देखेगा उपाय को देखेगा कि इससे अच्छे सरल और बढ़िया उपाय क्या हो सकते हैं ये चोरी करना तो बहुत सरल सा उपाय है कहीं भी जाकर के चोरी कर लेगा झूठ बोलना तो बड़ा सरल सा उपाय है लेकिन आत्मनीक्षण करने वाला व्यक्ति मजबूर नहीं होता अंदर से बलवान होता चला जाता है और उसका मस्तिष्क इतना सक्रिय होता है कि उसके पास इस चोरी और झूठ बोलने अपेक्षा दूसरे उपाय बहुत अच्छे मिल जाएंगे ये मजबूर आदमी जो आत्मिक्षण नहीं करता जो आत्मा को कमजोर कर चुका है बलहीन हो चुका है जिसका आत्मा उस आत्मा के पास ये सरल से उपाय दिखेंगे लेकिन आत्मिक्षण करने वाली बलवान आत्मा के पास ये सरल से उपाय नहीं दिखेंगे दोष दूर करने के लिए ऋषि ने एक उपाय लिखा उपाय क्या लिखा महर्षि मनो ने शुद्धि के बहुत सारे साधन लिखे हैं उन बहुत सारे साधनों में शायद साध आठ नौ साधन लिखे हैं कि किस किस साधन से हम शुद्ध हो सकते हैं महर्षि मनो ने श्लोक लिखा में लिख करके लाया ज्ञानम तपो अग्नि आहारो मृण मनो वारी पोजनम वायु कर्म अकर्म कालह चुनी दे सात आठ उपाय बताए हुए कह रहे हैं ज्ञान तप अग्नि आहार मिट्टी विचार जल लेप करना वायु कर्म सूर्य और काल ये शुद्धि के उपाय गिनाये कितनी सारी उपाय होंगे आठ नौ उपाय कर दिए लेकिन एक और विशेष उपाय महुर्षी मनु ने वहा कहा है कई बार हम अपने दोस्तों से प्रेम बहुत करते हैं इतना प्रेम करते हैं कि दोस्त छोड़ने में हमें बहुत कष्ट होता है उस दोस्त को इतना अंगीकार कर लिया है हमने अपने पास ले लिया है कि उस दोस्त को छोड़ते हुए भयंकर कष्ट होता है दुख होता है सांप देखा सांप के अंदर जो चमड़ी होती है वो चमड़ी लगभग एक साल के पश्चात वो मृत हो जाती है मरने के बाद उसकी चमड़ी उतरती है फूल जाती है जिसको आप कैचली कहते हैं वो जो कैचुली होती है जब तक वो सांप उस कैचली के अंदर होता है वो खाल उसकी चमड़ी फूलती सी चली गई लेकिन अभी उसे कैचुली ने पूरी तरह से शरीर को छोड़ा नहीं है जो छोड़ा नहीं है वो कैचुली अभी उसके शरीर में है और पूरी पकी नहीं है आप देखेंगे कि सांप की सक्रियता बढ़ जाती है या कम हो जाती है जो सांप कैचुली के अंदर होता है उसको आप सरलता से वस में कर सकते हैं कबू में कर सकते हैं चाहे कोबरा सांप क्यों न हो यदि वो कैंची के अंदर है अभी उसने केंचुली छोड़ी नहीं है तो वो भी निष्क्रिय जैसा हो जाता है उसको आप आराम से पकड़ सकते हैं लेकिन उस केंचुली के अंदर वो सरलता अनुभव करता है या कठिनता अनुभव करता है और जब केंच पक जाती है और पकने के बाद वो सांप रगड़ रगड़ करके या तो घास में रगड़ा लगाता है या किसी पेड़ के पास जाकर के अपने शरीर को रगड़ता है और रगड़ने के बाद धीरे धीरे केंचुली छुटती चली जाती है और केंचुली छुटने के बाद सांप की स्थिति क्या होती है लोग कहते हैं केंचुली छुटने के बाद सांप पुनः जवान हो जाता है जवान हो जाता है सक्रियता आ जाती है क्या ये दोष हमारे ऊपर केंचुली नहीं है और इन दोषों का जब तक हम आवरण ओढ़े रहेंगे लबा, ये लवादा डाले रहेंगे तो हमारी सक्रियता ज्यादा रहेगी हम ये अथवा कम रहेगी और जिस दिन हमने उन दोषों को छोड़ दिया छोड़ दिया तो जैसे सांप ने केलचुनी छोड़ दी और केलचली छोड़ने के बाद एकदम सक्रियता उसके अंदर आती है हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती हुई दिखेगी होगा कब एक और उपाय महर्षि मनु ने लिखा है कह रहे हैं कि जो हमसे दोष होता है जो पाप हो जाता है उस दोष को उस पाप को हमें दूसरे को बता देना चाहिए और जब हम दूसरे को बता देते हैं बखान कर देते हैं तो उससे होगा क्या हमारा दोष हमारा पाप कम होगा क्यों तो भोगने ही होते हैं कम कैसे हो जाएगा कम इस रूप में होगा कि व्यक्ति दोष बताता है तो अंदर अंदर ग्लानी की अनुभूति करता है लज्जा की अनुभूति करता है उस दोष के कारण वो दुख भोग रहा है और जब सामने वाले को बता दिया बता दिया तो उसका परिणाम क्या होगा सामने वाला भी शायद इज्जत नहीं करे बिजती और कर देवे अब ये इज्जत नहीं की वापस भी कर दी और इसने सहन किया है सहन किया है तो कुछ न कुछ उसका जो दोष का फल मिलना था वो सहन किया तो वो कम हो गया है उसका और कम हुआ तो एक और मनोस्थिति बनती है मनोस्थिति क्या बनती है वो जो दोष करने का संस्कार था वो संस्कार कमजोर होने लगता है ये दोष छुटने के उपाय है लेकिन हम करते क्या है अपने दोषों को दूसरे को बताना नहीं चाहते कष्ट बहुत होता है लेकिन यदि बेटा बेटी से दोष होता है तो माता पिता को बता देता है आपस में आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो शेयर कर लेते हैं शेयर शेर कर लीजिए यदि ये करने लग गए एक दूसरे को आदान प्रदान कर लिया तो निश्चित रूप से अंदर से दोषों के संस्कारों की जड़ हिलने लग जाती है और ऐसी स्थिति बनेगी कि हम दोष करने से बचने लगेंगे हिंदी के एक लेखक हुए बहुत अच्छा चिंतन उनका जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के लेखक हुए और बहुत अच्छे निबंध उन्होंने लिखे हैं उन निबंधों की एक पुस्तक आपको मिल जाएगी खरीद करके पढ़िएगा जो विचारशील हों और इस विषय में रुचि रखते हों उनकी पुस्तक मिलेगी चिंतामणि और उस चिंता मणि पुस्तक को पढ़ेंगे आप उन्होंने एक एक शीर्षक ले करके एक एक विषय को बड़ा स्पष्ट किया है और जब उस पुस्तक को पढ़ते हुए तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि योगी लोग उस तह तक नहीं पहुंचे ये रामचंद्र शुक्ल उस तह, तह तक पहुंच गया जो ये कहते हैं कि हमारे साधना की इतनी ऊंची स्थिति हो गई इतनी ऊंची स्थिति हो गई उस पुस्तक को पढ़िएगा कि वो व्यक्ति घृणा को कैसे खोलता है वो व्यक्ति प्रेम को कैसे खोलता है वो व्यक्ति श्रद्धा की तह में कैसे चला गया वो व्यक्ति ईर्षा की परतें कैसे खोल रहा है साधारण ये व्यक्ति को तो पकड़ में ही नहीं आती और जब आप उस पुस्तक को पढ़ने लगेंगे तो एक पृष्ठ जैसे नावल का पढ़ते चले जाते हैं पढ़ने पाएंगे पंक्ति समझ समझ करके यदि आप पंक्ति को पकड़ना चाहेंगे तो फिर से वो बैक लगाना पड़ेगा रिवर्स करेंगे फिर उस पंक्ति के आगे चलेंगे फिर पीछे जाएंगे पंक्ति समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहा है आप तही में जाएंगे रामचंद्र शुक्ल ने मन की कुछ स्थितियां लिखी मन की स्थितियां क्या लिखते हैं कि मन के अंदर एक लज्जा का भाव होता है एक ग्लानि का भाव होता है एक संकोच का भाव होता है ये कई सारे भाव हमारे मन के अंदर पैदा होते रहते हैं ये लज्जा संकोच ग्लानि कब कब होते हैं कह रहे हैं कि लज्जा कब आती है व्यक्ति को लज्जा तब आती है जब व्यक्ति दोष कर रहा हो और दोष करते हुए उस व्यक्ति को कोई तीसरा व्यक्ति देख लेवे वैसे तो उसको लज्जा नहीं आ रही थी लेकिन तीसरे व्यक्ति ने उसको देख लिया जिसने देखा है दोष करते हुए उसके सामने जाते हुए उसको क्या आता है शर्म आती है लज्जा आती है उसके सामने जाता हुआ कतराता है और जब ये उसको पता लग गया पक्का निश्चय हो गया कि इस व्यक्ति ने मुझे अपराध करते हुए देखा है तो कैसी स्थिति होती है लोक ने एक लोकोक्ति बना रखी है सैकड़ों घड़े पानी गिर गया सैकड़ों घड़े पानी गिर गया अर्थात सांस लेना चाहता था फिर पानी अटपका फिर सांस लेना चाहता था सांस लेने ही नहीं दिया कि पानी दरा दड़ दर लगातार आता चला गया लज्जा की स्थिति उनके सामने होती है एक और स्थिति कौन सी ग्लानी की स्थिति ग्लानी ये ग्लानी की स्थिति कब होती है कैसी होती है रुचि भी है कथा कहानियां सुनाऊ सोचेंगे कहां घुस गए यदि बोर हो रहे हूं तो मैं लीक बदल देता हूं ठीक है ग्लानी की स्थिति ग्लानी की स्थिति वो होती है हमारा दोष किसी दूसरे ने पकड़ा तो लज्जा की स्थिति है लेकिन ग्लानी की स्थिति इससे विपरीत है कि जब हम अपने दोष को खुद ही पकड़ लेते हैं जब हमें अपना दोष स्वयं पकड़ में आ गया और पकड़ में आने के बाद मन के अंदर कुछ भाव उठने लगे वो भाव ही ग्लानी की स्थिति है अर्थात अंदर अंदर महसूस किया कि मैं ये कर क्या बैठा मेरे से ये कैसे भूल हो गई अंदर अंदर महसूस कर रहा है अपनी भूल को और भूल को महसूस करते हुए अंदर अंदर एक विशेष परिस्थिति के अंदर पहुंच गया ये विशेष परिस्थिति ही ग्लानि की स्थिति है और जिस व्यक्ति को ग्लानि होने लग गई अंदर से वो व्यक्ति दोषों से बचना शुरू कर देगा ये ग्लानी साधारण चीज नहीं है दो चीजें होती हैं एक पश्चाताप होता है और एक प्रायश्चित होता है पश्चाताप और प्रायश्चित इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है अंतर क्या है पश्चाताप पश्चात ताप, ताप हो, अर्थात दोष करने के बाद तप न, दुखी होना परेशान होना हाई हाई करना रोना ये पश्चाताप है लेकिन प्रायश्चित क्या है इन पश्चाताप और प्रायश्चित के अंदर यदि वरीयता देखेंगे श्रेष्ठता देखेंगे तो वरीयता श्रेष्ठता किसमें है इस प्रायश्चित के अंदर श्रेष्ठता है श्रेष्ठता पश्चाताप करने वाला तो रोता रहता है हाय मेरे से दोष हो गया हाय मेरे से दोष हो गया लेकिन प्रायश्चित प्रायश्चित वो होता है कि व्यक्ति को पकड़ में आ गया कि दोष हो गया उस दोस्त को न करने के लिए संकल्प और आगे से न हो तो दंड ले लेता है इसको कहते हैं प्रायश्चित और ये प्रायश्चित कौन करेगा ये प्रायश्चित आत्मनिरीक्षण करने वाला कर सकता है इसके अतिरिक्त तो नहीं पकड़ में आएगा मन की स्थिति लज्जा की ग्लानि की स्थिति ये स्थितियां मन के अंदर बराबर हमारी उठती दबती रहती हैं और जब इन उठती दबती हुई स्थितियों को जो पकड़ने लग जाता है वही आत्म आत्मीक्षण करने वाला कहलाता है इसलिए जो हमसे दोष होते हैं इन दोषों को गुणों को दोनों को देखें देख करके दोषों की निवृत्ति के लिए उपाय करें और गुणों की और वृद्धि के लिए उपाय करें ये दोनों की दोनों बातें आत्मीक्षण करने वाला कर सकता है दूसरे लोग इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते फिर बैक गियर लगा देता हूं आपका सुअर चराने थे चराई भी थे सूअर का चारा गंदगी देखा था हमने और वो गंदगी सूअर का चारा हम देख रहे थे कि वो सूअर का चारा गंदगी क्या क्या हो सकता है गंदगी हम देख रहे थे और विदुर से धृत ने पूछा था कि भैया मैं दुखी हूं दुखी हूं नींद नहीं आ रही नींद नहीं आ रही तो वहां नींद नहीं आने के पांच कारण लिखे थे बताए थे उन्होंने और दुखी कौन है कितने थे याद है दुखी कितने होते हैं छ व्यक्ति दुखी होते हैं याद है अच्छा लगता है जब विद्यार्थी ऐसे बोल दें कर दे छह व्यक्ति दुखी होते हैं और उन छह व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति गिनाया था ईर्ष ईर्षा करने वाला और ये ईर्षा गंदगी है इस गंदगी में जो व्यक्ति रमण करता है निश्चित रूप से समझिएगा कि सुअर चराने वाला है इसका और विस्तार कर सकते हैं लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूँ ईर्षा को आगे बढ़ते है घृणा ईर्षे घृणी प्रसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शाग्ये उपजीवी चढ़ेते नित्य दुखिता सटेते नि दुखिता ये छः व्यक्ति नित्य दुखी रहते हैं दूसरा व्यक्ति गिनाया है कि घृणी घृणा करनी वाला जब व्यक्ति के अंदर ये घृणा के भाव आते हैं घृणा के भाव आते हैं तो उन भावों को आप और हम निश्चित रूप से ये इन भावों में आते होंगे और आते होंगे तो संवेदनशील व्यक्ति जो होता है अपने भावों को पकड़ता है मनन स्थिति देख लेता है और मनस्थिति देख करके अपने आप को सुखी अथवा दुख की अनुभूति कर लेता है घृणा के भाव कल हम देख रहे थे कि जो व्यक्ति दीन सा हो मैला कुचैला सा हो जो व्यक्ति रोगी हो और रोग भी ऐसा भयंकर आ जाए कि तो वो व्यक्ति स्वयं अपनी साफ सफाई नहीं कर सकता साफ सफाई की बात दूर है कि मल मूत्र तक बिस्तरे में निकल जाता है ऐसी स्थिति को देख करके हमारे मन के अंदर कौन से भाव जगते हैं जो भाव उसको देख करके पीछे हटने के जग, जगते हैं उसे दूर हटने के जो भाव जगते हैं इन्हीं भावों को घृणा कहते हैं घृणा और जो व्यक्ति घृणा करता है तो निश्चित रूप से दुखी और परेशान होगा एक प्रेम पत्र आया हुआ है और प्रेम पत्र एक शिवरार्थी ने लिखा है और उस प्रेम पत्र को पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा अच्छा क्या लगा कि ऐसी संस्था से वो प्रेम पत्र लिखने वाला जुड़ा है जिसको गंदगी ही गंदगी दिखती है आर्य समाज की निंदा ही निंदा करते हैं हमारे बड़े बड़े विद्वानों को गालियां ही देते रहते हैं और यहाँ पर उपकार सभा में आकर के भी चेतावनी दी है कि चार दिन है समझ जाओ चार दिन धन्यवाद है चेता दिया चार दिन है उनको अनुशासन ही नहीं दिख रहा यहाँ कह रहे कि कोई शिवरा अनुशासन नहीं कर रहा बड़ी, बड़ा दुख हुआ इस संस्था में आकर के बड़ा पत्रिका में पढ़ा था कि यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ आए हैं तो सब कुछ विपरीत दिखा विपरीत अरे भले आदमियों कितने अच्छे ढंग से लाइन में बैठे हैं अनुशासन नहीं दिख रहा इनमें से 10 प्रतिशत को छोड़ करके ये मौन का पालन कर रहे हैं अनुशासन नहीं दिख रहा ये समय पर भोजनालय में पहुंच जाते हैं भोजन के लिए अनुशासन नहीं दिख रहा यज्ञ होता है यज्ञ में समय पर पहुंच जाते हैं अनुशासन नहीं दिख रहा लेकिन गंदगी देखने वाला तो गंदगी ही देखता है क्यों क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है वो ऐसी ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं ब्रेन कर दिया जाता है आचार्य बलदेव जी जैसे पवित्र व्यक्ति को ये जब तक आचार्य जी जिये हैं इन्होंने गालियां ही दी हैं उस व्यक्ति को आचार्य बलदेव जी जैसा आय समाज में वर्तमान की आय समाज में कौन देवता होगा लेकिन ये लोग उस संस्था से जुड़े हैं ऐसे पवित्र व्यक्ति को भी गालियां देते रहे और यदि उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सताया है तो इन लोगों ने सताया है और मैं इस मंच के ऊपर बैठ करके कहता हूं योगदर्शन क्या कहता है ऐसे साधु को सताया हुआ व्यक्ति फल भोगेगा आगे देखना दूर नहीं है वो दिन जो आता इनके हैं एक मोहम्मद ने अवतार ले रखा है आर्य समाज में मोहम्मद कहता हूं मैं उस व्यक्ति को मोहम्मद साहब ने अवतार ले लिया और उस मोहम्मद साहब के मस्तिष्क में नई नई आयतें उतरती रहती हैं एक आयत उतरी थी आचार्य बलदेव जी बहुत गंदे हैं गालियां दो एक आयत उतरी थी कि रामदेव बहुत गंदा आदमी है इसको गालियाँ दो अपने शोरों में रामदेव जी को गालियां ही देते रहते हैं वे एक और नई आयत उतरी कि परोपकारी सभा में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा ये जो धर्मवीर बैठा है ये धर्मवीर ठीक आदमी नहीं है सभा में कुछ कार्य नहीं हो रहा वो आयत उन्हीं के मस्तिष्क में उतरती है और प्रेम पत्र में सारी चर्चा कर दी कि परोपकाणी सभा में कुछ नहीं हो रहा बड़ा आनंद आया उसकी सज्जनता को देख करके एक ऐसी व्यक्ति तो कम से कम मिला के हमारी चिंता तो करता है ये नहीं देख रहे कि परोपकारी सभा ही जब जब आर्स समाज के ऊपर कभी आक्षेप किया है किसी विधर्मी ने किसी आर्स समाज के विरोधी ने यदि उत्तर दिया है तो इस मोहम्मद ने आज तक उत्तर नहीं दिया परोपकारी सभा और परोपकारी पत्रिका ने उत्तर दिए हैं आर्य समाज के विरुद्ध जो भी बोला है ऋषि दयानंद जी के विरुद्ध जो भी बोला है इस पत्रिका से उत्तर जाते हैं इस परोपकारी सभा से उत्तर जाते हैं प्रेम पत्र तो लिख दिया कि मुझे बड़ी निराशा हुई यहां आकर के होता क्या है गंदगी देखने वाला गंदगी कहीं भी देख लेता है कठोर बोल रहा हूं क्यों क्योंकि उस संस्था से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं दो चार तीन चार आए हुए हैं स्वागत है आपका आप शिविर में आइए शिविर में रहकर करके अच्छी बातें सीख करके जाइए यहाँ के दोषों को मत लेकर के जाइए, और यदि दोस्त गिनाने लग जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे उनके जो आप लोगों को पता नहीं है तीन चार व्यक्ति आए हुए उस, उससे जुड़े हुए तो घृण अर्थात यहाँ अच्छी जगह आकर के भी मन में घृणा ही पैदा कर दी शेयर में आकर के सीखना क्या था उनको बस अनुशासनहीनता ही दिख रही है और कह रहे हैं अभी तीन चार दिन हैं, समझ जाओ संभालो इनको। हम तो भैया समले हुए हैं ये हमारे शिवरार्थी भी समले हुए हम तो बहुत प्रसन्न है अपनी शिवरार्थियों से ठीक है मैं कठोर बोलता हूं कि आप मौन का पालन नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे वो बोलना ही होता है लेकिन बिना बोले भी ये 80 प्रतिशत ठीक चल रहे हैं इससे हमारे शिविर की सफलता है हम तो अपनी शिविर की सफलता को स्वीकार कर रहे हैं बड़े अच्छे लोग मिले हैं हमें लेकिन विपरी देखने वाला विपरीत देखता है क्यों घृणा के भाव जब आएंगे तो विपरीत ही विचार आएंगे इसलिए दुखी व्यक्ति ऐसे शिविर में आकर के भी दुखी रहता है शांत रहता है परेशान रहेगा उपासना भी चल रही है सिद्धांत की कक्षाएं भी चल रही हैं सारा सब कुछ चल रहा है लेकिन गंदगी पर नजर है घृणा पैदा कर रहा है घृणा पैदा कर रहा है तो देख लीजिएगा क्या होगा इसलिए दर कहते हैं कि दूसरा दुखी व्यक्ति घृणी घृण करने वाला और मैं कह रहा था कि परमात्मा ऐसा न करे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए ऐसी आपत्ति आ जाए जिससे हमारी वो स्थिति हो कि शरीर निष्क्रिय हो जाए कल मैं सुना रहा था इंजीनियर बेटा है पिताजी बचपन में ही उस बेटे को तो आरसमाज में लेकर की जाया करते थे। आरसमाज में जाया करते थे लेकर के आरसमाज में जाने वाला सीखने वाला देखो कैसा होता है फिर बोलता हूँ गालियां देने वाला नहीं होता विद्वानों को चोरी करने वाला नहीं होता प्रतिनिधि सभा हरियाणा से ये चोर चोरी कर ले गए थे क्या क्या चोरा ले गए पीछे से आए दुबक कर के आए ये कहते हैं हम अनुशासित हैं इन अनुशासित लोगों ने ही चोरी की थी प्रतिनिधि सभा में वो कहा है मास्टर करतार सिंह बैठे होंगे जानते हैं हरियाणा वाले कितने अनुशासित हैं ये लोग अपने अनुशासन का भगार तो रहे हैं लेकिन चोर झूठे मक्कारों का टोला आर्सनाथ में बेटे को लेकर जाता था विद्वानों का प्रवचन सुनता था तो इस बच्चे के अंदर शुरू से ही आय समास के विद्वानों के प्रति श्रद्धा बन गई और जो सुनते थे सुनते थे पंच महायज्ञों की व्याख्या सुना करते थे व्याख्या सुना करते थे इस छोटे से बच्चे के अंदर संस्कार पड़ गए कि पंच महायज्ञ क्या होते हैं पितृ यज्ञ की व्याख्या विद्वान से सुनी थी जब पितृ यज्ञ की व्याख्या इस विद्वान से सुनी तो ये गदगद हो गया और मन में आ गया कि जैसे तैसे कुछ भी हो मेरे माता पिता यदि विपरीत स्थिति में चले गए तो मैं अपने माता पिता की सेवा अवश्य करूंगा आज ये इंजीनियर है बड़ी तनख्वाही लेता है बहुत सारे लोग इसके नीचे कार्य करने वाले हैं इज्जत सम्मान भी मिल रहा है लेकिन आज पिताजी को पैरालाइज हो गया लकवा लग गया है और लकवा लगने के बाद पिताजी का आधा शरीर काम करना बंद कर गया काम करना बंद कर गया तो इस इंजीनियर बेटे ने बाप को देखा बाप को देखा कि सेवा मुझे करनी है सेवा मुझे करनी है बेटे की दिनचर्या बदल गई रिश्तेदारी में जाना छुट गया यार दोस्तों में के पास बैठा करते थे वहां जाना बैठना बंद हो गया और केंद्र हो गया पिता बाप की सेवा ही केंद्र हो गया जल्दी से ड्यूटी पर जाता है जल्दी से अपना समय पूरा करके लौट करके आता है और सुबह सुबह करता क्या है अपने पिताजी को गर्म पानी करके पिलाता है पिलाने के बाद पिताजी जैसे तैसे थोड़ा सा हिल हिलडुल लेते है गोदमे उठा करके बेटा अपने बाप को शौचालय में लेकर के जाता है और बाप जब शौच कर चुका होता है तो जैसे माँ अपने बेटे को छोटे छोटे बच्चों को शौचाती है उनको शुद्ध करती है ऐसे ही अपने बाप को ये इंजीनियर बेटा शौचा रहा है निश्चित रूप से तभी बचपन में इस बाप ने भी अपने छोटे एक दो साल का रहा होगा तो इसको शौचाया होगा शुद्ध किया होगा आज बेटे की बारी आई है बेटे की बारी आई है तो बेटा चूक नहीं रहा अपनी बाप की सेवा के लिए तत्पर है बाप से घृणा नहीं कर रहा उसके शौच के हाथ धुलवाता है नहलाने धुलाने के बाद वस्त्र पहना दिए धुले हुए बिस्तरे के ऊपर पिताजी को बैठा दिया है लेटा दिया है पिताजी को कह दिया कि पिताजी आप संध्या करें मैं अपनी दिनचर्या करता हूं पिताजी संध्या करते हैं ये दिनचर्या करके लौटता है नाश्ता बना दिया है अपने पिता को शरीर तो काम ठीक से नहीं कर रहा अपने बाप को अपने हाथ से खाना खिला रहा है नाश्ता खिला रहा है बाप कितना गदगद हो रहा होगा ऐसी स्थिति देख करके और ये काम एक दिन नहीं दो दिन नहीं ये वर्षों चलता रहा जब हम किसी की सेवा करने चलते हैं जिस समय पहले दिन सेवा करने चलते हैं तो उस समय बड़ा उत्साह दिखाते हैं उत्साह से सेवा करते हैं लेकिन यही सेवा ऐसा ही क्रम लगातार चलता चला जाए तो एक दिन उत्साह दिखाया दो दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस पच्चीस दिन के बाद तो यही आता है कि भगवान इसकी मिट्टी उठा ले मिट्टी उठा ले अब भार लगने लग गया मिट्टी उठा ले अब भगवान इसकी मिट्टी का करेगा क्या अब मिट्टी ठीक थी तब तो नहीं कहा जब बाप कमाई करता था वो पैसे लेकर के आता था तब तो नहीं कहा कि मिट्टी उठा ले अब बाप असहाय हो गया है असहाय हो गया तो घृणा की दृष्टि से देख करके भगवान से भी इतनी गंदी प्रार्थना करता है कि भगवान इसकी मिट्टी उठा ले लेकिन ये इंजीनियर बेटा लायक बेटा जो आय में गया आयुसमाज करता क्या है ये गालियां देने वाले अपने बड़े बड़े विद्वानों को स्वामी श्रद्धानंद जैसे को गाली दे देते हैं ये इन्होंने दी 2012 के अंदर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पूरे विश्व में जिस सम्मेलन की छवि जानी थी छवि जानी थी तो यही हुदंगे उस सम्मेलन को बिगाड़ने के लिए सामने बैठे थे और क्या क्या नारे लगा रही थी मैं बोलना नहीं चाहता आर्य समाज में जो आ जाता है वो सम्मान करना सीखता है आर्य समाज में जो आ जाता है दूसरे की इज्जत करता है आर्य समाज में आने वाला अनुशासी तो होता है और दंगा नहीं होता आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाला होता है एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस दिन नहीं लगभग दस पंद्रह साल इस बेटे ने अपने बाप की सेवा की ऐसे एक दिन हमारे स्वामी जी घर पे पहुंचे घर पे पहुंचे तो सारी क्रियाएं देखी सारा सब कुछ देखा सब कुछ देखने के बाद इस बेटे से स्वामी जी महाराज ने पूछ लिया उसका नाम लेकर के कि भैया ये क्या कर रहे हो अरे पगले अपना समय क्यों बर्बाद करते हो इंजीनियर हो कुछ और ज्यादा कमाओगे वो कौन सा टाइम बोलते हैं ओवर टाइम ओवर टाइम ले लोगों ओवर टाइम ऐसा और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और इस बाप की सेवा के लिए तुम एक नहीं दो दो नौकर रख सकते हो तुम्हारे पास पैसा बहुत है जब ये बात कही तो इस इंजीनियर ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर के कहने लगे कि स्वामी जी महाराज जी मेरी परीक्षा मत लो मेरी परीक्षा मत लो मैंने पितृ यज आपसे ही आपके प्रवचनों में ही सुना है और आप कह रहे हो कि नौकर रख लो नौकर वो सेवा कर सकता है वो काम कर सकता है जो मैं करूंगा नौकर वो सेवा नहीं कर सकता चाहे आप पचास हजार रूपए का नौकर रख देना वो सेवा जो आत्मीयता से माँ बाप की होनी चाहिए नौकर नहीं कर सकता कहने लगा की स्वामी जी महाराज मेरी परीक्षा मत लो स्वामी जी महाराज इस बेटे को छोड़ करके बाप के पास चले गए जब बाप के पास गये तो स्वामी जी ने पूछ लिया की महासे जी बेटा कैसा है बेटा कैसा है सज्जनों माताओं इतना बात स्वाम के स्वामी जी के मुंह से निकलना था इतना बात के सुनकर के वो वृद्ध बाप रोने लग गया रोने और रो रो करके कहने लगा कि स्वामी जी महाराज मैंने कोई श्रवण नाम का बेटा सुना है मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं यदि श्रवण है तो मेरा बेटा है मेरा बेटा कहने लगा कि स्वामी जी महाराज पंद्रह साल पहले मैं मर चुका था मौत ने मुझे पकड़ लिया था मौत ने मुझे जबड़े में दबा लिया था लेकिन मेरे बेटे ने मौत से युद्ध किया और उस मौत को हरा करके मौत के मुंह से मुझे निकाल करके ले आया और आज मैं जो कुछ थोड़ा मोड़ा ठीक हूँ थोड़ा बोलने लग गया वो मेरे बेटे की बदालत है स्वामी जी महाराज आप पूछते हो कि बेटा कैसा है स्वामी जी महाराज मेरा बेटा तो मेरी दवाई है दवाई जब बाप को बेटा दवाई लगने लग जाता है बाप को बेटा आभूषण दिखने लगता है बाप को बेटा वो कहने लगा कि स्वामी जी महाराज मेरा बेटा तो मेरा सब कुछ है जब बाप के अंदर से ऐसी भावना निकलती हो कब निकलेगी जब घृणा के भाव नहीं होंगे तब आजकल विपरीत परिस्थितियां हैं दो दिन पहले अखबार के अंदर अभी शायद परसों की ही बात है या कल की बात है अखबार में दे रखा था विश्व का सर्वे हुआ होगा उस सर्वे की बात कर रहे थे कि जितनी ज्यादती इन बूढ़ों के साथ की जा रही है आज वर्तमान में दूसरों के साथ इतनी नहीं की जा रही और बूढ़ों का स्थान वो अखबार वाला लिख रहा है आज बूढ़ों का घर में जो निवास स्थान है वो घर की गैरेज है गैरेज में बूढ़े गुड़िया को रख देते हैं ये कब होता है और क्यों होता है जब बेटा बेटी और बहू इत्यादि के मन के अंदर घृणा के भाव जग जाते हैं और जब माताओ सज्जनों घृणा के भाव जगेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वयं दुखी होंगे दुखी होंगे तो इनकी संतान भी वैसी ही बनेगी निश्चित रूप से पढ़ रहा था कहने लगे पति पत्नी बड़े टिपटॉप हुए श्रृंगार कर लिया दोनों सज धज करके बेटे को भी सजाया धजाया और बाहर जाने वाले थे बाहर जाने वाले थे तो बेटे ने माँ को कहा कि माँ आज हम पार्टी में जा रहे हैं और खाना वही खा कर के आएंगे और खाना घर पे नहीं बनेगा तू खुद बना करके खा लेना माँ ने कहा कि बेटा मैं तो ऐसा असमर्थ हूँ बना नहीं सकती बना नहीं सकती तो बेटे ने उपाय बता दिया कि कोई बात नहीं तू नहीं बना सकती तो आज थोड़ी सी दूरी पर मंदिर में लंगर है उस लंगर में ही भोजन करके आ जाना लंगर में भोजन करके आ जाना उनका बेटा साथ में ही था तीनों चल तो पड़े गाड़ी की तरफ गाड़ी में बैठे बैठने वाले हैं पार्टी में जाना है खाना खाकर के आना है लीप पोत करके जाते हैं आजकल खाना खाने के लिए भी उस छोटे से बेटे ने अपनी माँ का पल्लू पकड़ा और पल्लू पकड़ करके कहने लगा के मन्नी मन्नी मैं जब घर बनाऊंगा तो किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा मंदिर के पास बनाऊंगा उसकी मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों बोलता है कहने लगा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और बूढ़ी हो जाओगी तो मैं अपनी पत्नी के साथ किसी पार्टी में खाना खाने जाऊंगा तो तुम यहाँ खाना बना नहीं सकोगी घर पे तो मंदिर दूर नहीं होगा पास में होगा तो तुम्हें सुविधा हो जाएगी इसलिए मंदिर के पास खाना वो घर बनाऊंगा ताकि तुम्हें दुख न हो मंदिर में खाना खा करके आ जाओ पत्नी ने अपने पति को कहा कि जाना है तो तू चला जा मुझे नहीं जाना पार्टी वाल्टी में क्या दे दिया हमने बच्चे को तत्काल वापस लौटी है अपना लीपना पोतना झाड़ा है और झाड़ करके सास के लिए खाना बना करके खिलाया है क्यों क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार किया जा रहा था देख लीजिए हम आप आज अपनी संतति को संस्कार क्या दे रहे हैं इसलिए वेदर जी ने कहा घृणी जो घृणा करने वाला व्यक्ति है घृणा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी मिलेगा और ये मन की एक गंदगी है और इस गंदगी में कौन रहता है सुअर रहता है सुअर इसलिए सुअर नहीं चराना है कुछ और चराने की बात आगे करेंगे दो दिन की कक्षा और है अब इस आत्मिक्षण को तो कक्षा को यहीं विराम देते, दे देते हैं आपसे पूछ लेता हूं वही बात कौन सी अब ये हंसने मुस्कराने वाले अपना परिचय दे रहे हैं ऐसा ही वही बात कौन सी किस किस ने मुंह या मौन तोड़ा क्या कहूं किस किस ने मौन तोड़ा कई सारे हैं माताओं बहनों में से है पीछे कुछ ईमानदार बढ़िया है आपके पास दो दिन और हैं आपसे निवेदन है जिन्होंने प्रेम पत्र लिखा था उनको भी दिख जाए कि आप अनुशासित हैं अभी तो आपको आपका अनुशासन उनके दिमाग में आया नहीं है तो दो दिन और हैं दो दिन आप मौन रखिएगा कितने लोग हैं जो सभी कक्षाओं में नहीं आए जो कक्षाएं छुट्टी हो, कुछ लोग हैं समय पर कक्षाओं में आइएगा नियम अनुशासन होगा आपको और अच्छा लगेगा आज एक नई बात पूछ लेते हैं आपने जो भोजन किया आज मिठाइयां बड़ी बती हैं कल करेला बना था और आज मिठाई गई ये परोपकारी सभा ही है जो करवा और मीठा दोनों खिलाती है आज जो मिठाइया मिली भोजन किया कितने लोगों ने भोजन को बर्बाद किया होगा फेंका कूड़ेदान में भोजन को फेंकना पड़ा कितने लोग हैं ईमानदारी से कमाल है भाई बड़े अच्छे लोग हैं बहुत धन्यवाद भोजन को बर्बाद मत कीजिएगा भोजन को फीकीेगा मत ठीक है आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं ओम शम मैंने ज्यादा समय लिया पांच मिनट इसके लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य कर्मवीर जी सूचनाओं को लेकर के आ रहे हैं ओ।